नमः नमः ंद्रारय चरण कमल नम परमंसा स्वादितमल जन्मकर भक्तजलमाननसनियाय श्रीरांद्रा लक्ष्मी भजे वक्षसी यंभं भजेधर्तव्यंभम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णा परम धाम जगद्धाम प्रहलाद नारद पराशर का शौनक स्थिभषणादी शूनिया परम भगवता छाकुभ्य सिंधुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो श्री सीता नाथ श्री ंद मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परां नमो गोभ्य सौरभे च नमो ब्रह्मसुकाभ्य पवितो नमो नमः नम वर्णाथसा रंदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक श्री सीताराम गुणग्राम पुण्या विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर गिरा अर्थ जलगीचित कहत भिन्न न भिन्न बंदौन सीताराम पद जिन परम प्रियन्न कीरति मांडवी कुर्मिलात की वरवासी करक प्रणाम बंदौ तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख प्रकट सप्त जहाज बंदौ गुरुपद कन् कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य रवि रविकर निकर श्रणवं पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस राम कर चाप धर कु इंदु समे रमण करुणा जान परने कृपा मर्दनमय भक्त भक्ति भगवंत गुरु सपुर नाम बपुए इनके पदवंदन किए नाश्नने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 I am the one. जय गोवर धन जैवान प्रियना सत्य जी राम प्रिय नाम जय शंकरण जय बलराम जय शंकरण जय बलराम बल रेवती रमण प्रभु अति अभीरा जय ब्रज मन मन गौरांगलीला महामहोत्सव की जगत गुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की गोस्वामी श्री तुलसीदास जय महाराज गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज मलुक की श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज जी श्री भक्तमाली जी महाराज की सब संतन की जय, सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय, समस्त बुझवासी की जय, ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा सरकार की जय जय श्रीतारे जय जय श्री सीता हर भक्तवांछा कल्प तरु भक्त शरणागत वत्सल दीन बंधु दया कृपासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से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 ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में चातुर्मास व्रत के क्रम में हम आप सबको प्रातःकाल श्री गौरांग लीला के माध्यम से और अपराह काल में श्री रामचरितमानस के क्रमिक प्रवचन के रूप में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है आज महाप्रभु जी शांतिपुर आ गए और शांतिपुर का क्या आए सब गौर भक्तों के हृदय में शांति आती महाप्रभु शांतिपुर पधारे उन्हें कुछ भी आवश्यक नहीं है पर हम सब पर परम करुणा करके कृष्ण प्रेम का पथ कैसा है ये अपने चरित्र के माध्यम से समझाने के लिए ही महाप्रभु जी का ये मंगलमय चरित्र है ठाकुर जी की वंशी बजी और जिस जिस गोपी के कान में वंशी का शब्द पड़ा वह सब कुछ त्याग कर श्री ठाकुर जी की ओर दौड़ चली वहा प्रभु जी ने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि श्री कृष्ण जिसका आकर्षण स्वयं करेंगे उसे फिर संसार का कोई कर्तव्य कर्म भी आकृष्ट अपनी ओर नहीं कर सकता किसी की पुकार उसके अंतकरण को प्रभावित करने वाली नहीं है जहाँ सन्यास धर्म का वैराग्य का सर्वोच्च भाव श्रीमन महाप्रभु जी को प्रकट करना है वही जीवों के परमाचार्य साक्षात महासंकर्षण स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जिनके अनुग्रह के बिना श्रीमन महाप्रभु का तत्व और उनकी लीला उनका रहस्य उनका प्रेम किसी को भी प्राप्त होना संभव नहीं है ऐसे परमाचार्य श्री नित्यानंद प्रभु के अनुग्रह से ही गौरांग महाप्रभु का पुनः आगमन और महाप्रभु के प्रणय रोष को भी उन्होंने सहन किया कल सभी नदियावासी नवद्वीप वासी बासी, श्रीमन महाप्रभु जी के उस श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप का दर्शन करके कृपार्प होंगे जिन लोगों ने उनकी घुंगाली अलकावली का दर्शन किया है जिन्होंने उनके सुंदर श्रृंगारित सुसज्जित स्वरूप का दर्शन किया है जो प्रेमी भक्त उनके श्रीअंग में दिव्य सुगंधित चंदन इत्र आदि का लेप करते थे दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके अनेक प्रकार के विविध पकवान मिष्ठान उन्हें प्रस्तुत करते थे आज सर्वपरिग्रह भोग त्याग कश्य सुखम् न करोति विराग इस झांकी का दर्शन करके वे गौर भक्त वृंद तो शरीर संसार से भोगों से निवृत्त तो होंगे ही उनका प्रेम तो पुष्ट तो होगा ही सबसे बड़ा लाभ उनको होगा जो पानी पी पी कर महाप्रभु जी को कोसते थे निरंतर उनकी निंदा करते थे और वो कहते थे हमारी तो दुकान बंद हो गई, हमारा तो नाम लेने वाला कोई नहीं है वे निंदक अपने को बड़े बड़े पंडित विद्वान महामहोपाध्याय कहने वाले लोग वे भी खुद फूट, फूट कर रोयेंगे वस्तु कहा जो था वही सच्चा था हम हतभाग्य हैं कि उस समय इतने काल तक महाप्रभु जी का दिव्य संकीर्तन हुआ उनका सत्संग हुआ उसका लाभ हम नहीं ले सके उनके हृदय में भी परिवर्तन आएगा यद्यपि नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण का श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव के अनुभव के लिए ही श्री गौरहरी रूप में अवतरण हुआ है यह तो उनका अपने स्वयं के अवतार का प्रयोजन है जीव जगत को प्रेम दान करना प्रेमियों को कृतार्थ करना नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करना ज्ञान भक्ति वैराग्य की स्थापना करना और बंगाल की उस गंदगी को समाप्त कर देना ये सभी उनके अवतार के आनुषंगिक प्रयोजन है और मुख्य प्रयोजनों के साथ आनुषंगिक प्रयोजनों की भी पूर्ति भगवद अवतार में आचार्य अवतार में हुआ करती है हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसी मंगलमय लीला का दर्शन कर रहे हैं अब हमें पता नहीं क्या स्थिति है आज अखबार में एक लेख छपा था उसमें एक बात आई कि कोई समय था कि सावन भादों में वृंदावन में रास पंडालों में रास दर्शनार्थियों की भीड़ हुआ करती थी और हमने स्वयं देखा है। रमनवीती क्षेत्र में तो कितने पंडाल पूरे रोड पर इधर स्रोत मुनि से लेकर के सब जगह बड़े बड़े रास के पंडाल और रासधारियों की स्वतंत्र जगहें भी थी श्रद्धे स्वामी श्री रामस्वरूप जी का पंडाल बहुत विस्तृत प्रसिद्ध ही था भोगलाश्रम में भी हुआ करती थी सावन भादों में मेघ वृष्टि भले ही थोड़ी कम हो पर कथा कीर्तन और रास के रूप में भक्ति रस की वृष्टि खूब होती थी वृंदावन में लेकिन उसमें लिखा कि अब कहीं कोई पंडाल में लीला नहीं हो रही है न बड़े पंडाल बने हैं न लीलाएं हो रही हैं, क्या होगा कम से कम एक हजार ब्रजवासियों का पोषण रास लीला मंडलियों के माध्यम से होता था अब सिमटकर बहुत कम रह गई है और वो भी परम्पराएं जैसे पैसे चल रही तो हम उधर गए नहीं तो हमें पता नहीं है लेकिन ऐसा अखबार में लिखा था कि इस बार पंडाल वंडाल जबकि अधिक मास और मंडलियां तो हैं लेकिन बाहर कार्यक्रमों में गई होंगी हैं? हाँ हाँ नहीं वण भागो में कोई जाता नहीं था वृंदावन छोड़ के नियम था कोई राजधारी वृंदावन छोड़ के नहीं जाता था कि भैया दुनिया को आती है वृंदावन हम वृंदावन छोड़ के जाएंगे तुम चाहे जितना पैसा दो हम श्रावन भागो में वृंदावन नहीं छोड़ेंगे और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बिना कुछ सेवा की अपेक्षा किए ब्रजवासी रास मंडलियाँ आश्रमों में मठ मंदिरों में करती थी अपने पंडालों में तो स्वतंत्र अपनी ओर से करती ही थे निष्काम भाव से और श्री राधा रानी तो सबकी है हमारे चौरासी कोष ब्रज में अपनी हठ से भले कोई भूखा रह जाए लालली जी की ओर से कोई भूखा रह नहीं सकता अपनी कोई जिद कर ले कि हमको नहीं खाना है तो भैया बाकी हो जाने पर जो श्री जी के सहारे हैं आधी रात को भी उन्हें भूख लगेगी तो रोटी मिलेगी ये हमें दृढ़ विश्वास श्री जी किसी को भूखा नहीं रहने देंगे हमारे मन में आया कि लेख लिखने वाले को कम से कम मलुक पीठ तो दर्शन करना चाहिए पांच दिन दस दिन नहीं लगातार दो महीना गौरांग लीला और फिर रास लीला राम लीला खूब रस यहाँ तो खूब बरस रहा है प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत निरंतर धरतीरथ की वृष्टि हो रही है हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं अभी कितने दिन की गौरांग लीला और अवशिष्ट है बीस इक्कीस तारीख इक्कीस तारीख तक श्री गौरांग लीला और है जो प्रेमी दर्शन करना चाहें, वे अवश्य ही सबेरे साढ़े नौ बजे से गौरांग लीला आरम्भ हो जाती है सुबह साढ़े नौ बजे से सब लोग लीला का दर्शन करें कथा में भली आओ मत आओ उसका कारण ये है कि भैया कथा तो हमेशा होगी गौरांग लीला हमेशा कहाँ हो रही है इसलिए विशेष प्रार्थना है गौरांग लीला का दर्शन बड़े भाव से अवश्य करें बहुत से प्रेमी ऐसे उनका कुछ नियम होता है कि हम अपना नियम करेंगे तो यदि केवल जप का नियम है हरिनाम का नियम है तो वो तो इतने से क्या होगा हरिनाम रस प्रदाता हरिनाम प्रदाता नाम प्रेम प्रदाता संकीर्तन के जनक श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करते हुए आप नाम जप करें अपने नियम की पूर्ति करें ये तो अनंत अनंत अनंत गुणित हो जाएगा इसलिए अधिक मास में किसी का अतिरिक्त जप आदि का नियम है जप का पाठ का तो हम नहीं कह सकते जप के नियम की पूर्ति लीला दर्शन करते हुए भी की जा सकती है आज हमें विलंब हुआ किसी कारण से एक दो चिकित्सकों को आना था उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी तो हित चिंतक ले आते हैं हमें तो ज्यादा कोई आवश्यकता का अनुभव होता नहीं सेवा छूटती है तो मन में बड़ी पीड़ा होती है लेकिन सबकी माननी पड़ेगी तो अब अधिक समय न लेते हुए बालकांड दोहा क्रमांक एक तक हो गया यहाँ के आगे ते में कोई जमौरा कहने कथा कथाया कह श्रवण namam I will not carry. चार्य जी की परंपरा नहीं बनी आज पूर्व प्रगति सत्य आज लों में जिन वृक्षों में फल नहीं लगते रहे और फल भी लगते हैं तो ऋतु के अनुसार लगते हैं पर ऋतु का विचार छोड़कर सभी वृक्ष फलदार हो और नदियों में घी बहने लग गया पकवान बनाने के लिए घी खरीदने की जरूरत नहीं भरला हो जिसपे जितना बने निर्फल सुफल भय्रम देखिय निर्फल सुफल भय ग्रत सलिता ग्रत सलिता विविध प्रकार समीर संस विविध प्रकार सिद्धि द्वारे सिद्धि द्वारे आज प्रगटे हैं प्रगटे है केवल छत्रवती महाराज के महल के द्वार पे आए प्रत्येक अयोध्यावासी के द्वार पे अष्ट सिद्धि नमूनी भी हाथ के खड़ी है मंगल चार बधाई घर घर मंगल चार बधाई वेद घोष जय भोलत वेद घोष जय भोलतर पूर्व धाको दधी और प्रको दधी और दूब बधावको दधी और दूब प्रको मुदित भय मन मंगला हो रहा है बधाई हो रही है घर घर वेद मंत्रो चार हो रहा है जय तो जयकार हो रही है और दधी दुर्वा, वह दशरथ जी को लोग अर्पित कर रहे हैं दधी भी मंगल प्रदा है मंगलप्रद है और दुर्वा भी मंगल का प्रतीक है बधाई गर, गर, मंगल बधाई घर घर मंगलचार बधाई बेर घोष देवल बेर घोष देव दधी और डूब बधाव्रप दधी और डूब Oh, baby. पर सखक बेता परस पर सखक बेटा पुण्य पराप दयाल अदिशित सुत दिससुत काल दयाल अदिशित सुत दिससुत काल दयाल अदिशित सुत दिससुत काल दयाल अदिशित सुत तो दसरक घर आयो आयो तो दसरक घर आज आज हाँ आठ सबके पुण्य फलीभूत हुए हैं सुकृत हुआ है उमेश जी से आग्रह है कि वो यहाँ माइक वालों के पास एक कुर्सी दे दो उनको बैठने में तकलीफ इधर आ जाओ इधर आ जाऊर श्री उमेश वर्मा जी सहत परस पर सत्व के बेता सहत परस पर स के बेटा पुण्य परापति का पुण्य परापति का सुत काल अदिति सु अदिति सुख काल दयाल अदिति सुख दिट सुख काल दयाल अदिति सुख दो दशरथ घर आशरथ घर आयो, तो आयो। प्रगटे है रघुराज आज प्रगटे हैं रघुराज आज तंगे सुकृत उनका चरम चरम फल मिल गया प्राकृत सु में ये सामर्थ्य नहीं है ये इस जन्म में अथवा जन्मांतर में निष्काम भाव से भगवत भागवत सेवा बन गई होगी उस भगवत भागवत सेवा से, से जन्य जो पुण्य है उस पुण्य का फल है श्री राम जन्मोत्सव का दर्शन ये दशरथ जी के लाल क्या है तो दिपिशुप्त काल असुरों के काल हैं है दिपी और दयाल अदिति देवताओं पर दया करने वाले हैं वही दशरथ जी के घर में लाला बन के आए हैं और यहाँ मिलेगा क्या बधाई में अर धर्म काम क्ष भक्ति भल हरत धर्म काम मोक्ष भक्ति भले हरत धर्म काम मोक्ष भक्ति भल हरत धर्म कामी भले सुई जात कोई पावत सुई जाचत कोई अग्रदास अनुराग सही कै अग्रदासग सही अग्रदास अनुराग सही कै अग्रदास अवध आज, आज, आज आगमी आज आज एक आयो हु? और वो एक कहूँ निज चोरी सुन गुर्जा अति तोरी काक भूषुण्डी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को परमानंद प्रेम सुख भूले फूले वीथिन फिर ही मगन मन भूले इसकी चर्चा कल हुई और जात न जानी दिन अरुराती सब दिन और कब रात दिन रात के क्रम से कितने जल्दी समय बधाई का उत्सव का समय सुख का समय आनंद का समय कितने जल्दी व्यतीत तो हो गया किसी को पता ही नहीं चला राम जी की छठी हुई छठी महोत्सव छठी पूजा और छठी महोत्सव के भी बहुत पद हैं आचार्यों ने छठी के पद बहुत लिखे हैं हम उन सब पदों को प्रणाम करते हैं क्योंकि चरित्र तो इतना विस्तृत है पूरे जीवन कर कहते चले जाएंगे तो भी कौन पार पा सकता है इन चरित्रों का और अब नामकरण संस्कार का अवसर आ गया हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है जात से ही पुत्र से पिता दश्मीन नीनामपुर याद आपको दीख नहीं रहा है तो ऐसे राम सीर दास आप फिर आ जाए हाँ आप यहाँ आ जाओ तो दिखे आगे दिखेगा महात्मा से ऐसे की कि उनकी नार में दर्द हवे लग जाएगा जात्य ही पुत्र पिता दसवीं निनामक उद पुत्र का जन्म होने के बाद जब दस्टौन हो जाए दस्टौन होता है दस्टौन हो जाने पर शुद्धि हो जाती है दस दिन के बाद शुद्धि हो जाती है और फिर जो कुछ दस्टौन की विधि के बाद तब नामकरण संस्कार होता है जातक सूतक भी होता है मृतक सूतक भी होता है और मृतक सूतक भी दस गात्र होने के बाद मृतक सूतक की निवृति हो जाती है दस्टौन होने के बाद जातक सूतक की निवृत्ति हो जाती है दान पुण्य की जो विधि है वो नालोच्छेदन के पूर्व की ही विधि नालोच्छेदन के बाद भी सूतक लगता है और अंतिम संस्कार में अंत्येष्टि संस्कार में कपाल क्रिया के बाद सूतक लगता है इसे कपाल क्रिया मैंने अंत्येष्टि के पूर्व ही दान पुण्य किया जा सकता है ये भी लोग लेंगे नहीं लेते नहीं है लेकिन उस समय दान पुण्य किया जा सकता है उस समय तक सूतक नहीं कपाल क्रिया होती है इसके बाद सूतक स्पर्श होता है कपाल भेदन के बाद ही सूतक होता है हमारे यहाँ विरक्त संतों में सूतक आदि इसलिए नहीं होता कि उनकी कोई कपाल क्रिया आदि नहीं होती है और अंत्येष्टि के संबंध में हम कुछ विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते अंत्येष्टि में जो अग्नि संस्कार है उसके बाद कर्मकांड की अनिवार्यता है शास्त्र के अनुसार अग्नि संस्कार के बाद संपूर्ण कर्मकांड होना चाहिए और उस कर्मकांड से तो विरक्तों को छुट्टी मिल गई गृह त्यागी साधु संन्यासी हो गए गोत्र परिवर्तन हो गया सूतक पातक से मुक्त हो गए तो अब वो तो विधि तो होगी नहीं और विधि होनी नहीं है। आपने अग्नि संस्कार कर दिया इसलिए विरक्त की विरक्त के अग्नि संस्कार का निषेध है शास्त्र के अनुसार विरक्तों के साधु सन्यासियों के अग्नि संस्कार का निषेध है आप लोग कहेंगे कि ये साधु संन्यासी अच्छा एक बात बताओ चलो आपने अलग अलग मान लिए ये सन्यासी हैं ये बैरागी हैं अपनी भाषा में लेकिन आश्रम तो चार ही है ना ब्रह्मचर्य गृहस्थ बानप्रस्त तो इसमें किसी भी संप्रदाय के संत हो विरक्त संतों हो उन संतों को आप किस आश्रम में मानेंगे ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है वो क्यों ब्रह्मचारी का गोत्र अपने घर का गोत्र होता है वो जब तक समावर्तन नहीं करता तब तो तक भले ही एक व्रत में दीक्षित होने के कारण उसको सूतक नहीं लगता लेकिन गोत्र तो उसका घर का ही होता है होता कि नहीं होता उपाधि गोत्र सब वही घर का ही रहता है उसका आश्रम नहीं ग्रहस्थ तो कह ही नहीं सकते बानप्रस्थ भी नहीं है क्योंकि बानप्रस्थ जो होता है वो आश्रम भोगने के पश्चात बानप्रस्थ अनिवार्य है सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में जाने वाले को बानप्रस्थ में नहीं जाना चाहिए उसकी विधि नहीं है ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में जा सकता है गृहस्थाश्रम भोग तो बानप्रस्थ में उसको जाना पड़ेगा आश्रमों के नियमों में बानप्रस्थ के नियम अत्यंत कठोर है बहुत तीव्र तप बानप्रस्थियों के लिए बताया है क्योंकि गृहस्थ में जो भोग के संस्कार चित्र पर पड़े हैं उन मलिन संस्कारों को मिटाने के लिए सामान्य तप नहीं विशेष तप चाहिए इसलिए उसके लिए जितना तुमने भोग भोगा है उतने ही ज्यादा तुम अपने भोगों पर नियंत्रण करो उतने ही ज्यादा अपने आप को कसो ये विधि और बानप्रष्ट सपत्नी होता है सपत्नी तो कोई साधु बनता नहीं बनता है तो बानप्रष्ट भी नहीं है और सन्यास आप उसको मान नहीं रहे हैं तब वो क्या है फिर बताओ अब हम आपसे पूछ रहे फिर वो क्या है न ब्रह्मचारी है न गृहस्थ है न पानप प्रस्थी और सन्यासी भी नहीं है तब है क्या अनाश्रमी है क्या अनाश्रमी माने होता जिसका कोई आश्रम नियत न हो एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए धर्मशास्त्र की कठोर आज्ञा एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए अनाश्रमी रहना पापयुक्त है दोष युक्त है, है। भीष्म पितामह से एक जो बात बनी भगवत इच्छा से ही बनी ऐसे ही मानो वो बात ये बन गई उनसे कि वो अनाश्रमी रहे झाजी वो अनाश्रमी रहे अनाश्रमी होने के कारण उनके लिए पिंडदान जलदान का विधान ऋषियों ने किया बैयाग्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय अपुत्राय ददाम ये जलम भीष्माय वर्मणे क्योंकि वे समावर्तन संस्कार करा के घर आ गए तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो पूरा हो गया गृहस्थ में गए नहीं सन्यासी हुए नहीं क्योंकि तो शपथ ले ली कि कुर कुल के, के सिंहासन की रक्षा करेंगे जब तक जिएंगे तब तक सिंहासन से बंद गए तो बाबाजी तो भय नहीं और ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पूरी हो गई गृहस्थ में गए नहीं बानपृष्ठी सन्यासी हुए नहीं ब्रह्मचारी पहली खत्म हो गए यद्यपि वो ऊर्द्रेता ब्रह्मचारी हैं उनका स्मरण करने से काम नष्ट होता है सनत कुमारो देवर्षि ही सुक भीष्म प्लवंगवान पंचैतान स्मरतो नित्यं काम निवर्तते शास्त्रों में लिखा इन पांच महापुरुषों का स्मरण करने वाले की काम बाधा नष्ट हो जाती है श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्षि श्री नारद जी महाराज सुखदेव जी महाराज भीष्मजी महाराज और पलवंगम माने श्री हनुमान जी महाराज इतने के नाम लेने से काम बाधा नष्ट हो जाती है किसी को हमारी बात पर भरोसा हो विश्वास हो कभी आपका मन बिगड़े चंचल हो वो तो आप श्रद्धा पूर्वक इन महापुरुषों का स्मरण करके अनुभव कर लेना तत्काल मन अत्यंत पवित्र हो जाएगा अत्यंत पवित्र भावों से भर जाएगा मन कितने मलिन अंतकरण के जीवों ने साधकों ने इसका जप करके और अपने मन को बहुत पवित्र बनाया है क्योंकि सब परम भागवत महाभागवत हैं ही ये ब्रह्मचर्य के प्रतीक माने गए ये पांच महापुरुष तो कोई कम महिमा नहीं है परम भागवतों में भी इनका नाम महाभागवतों में भी इनका नाम परम भक्त हैं परम महाभागवत हैं लेकिन अनाश्रमी रह गए इसलिए उनके उनकी सदगति कैसे हो अनाश्रमी की सदगति बोले भैया सब लोग उनको जलदान पिंडदान करो क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं इनके बिना तर्पण श्राद्ध पूरा ही नहीं होगा भीष्म स्मरण के बिना श्राद्ध तर्पण पूर्ण नहीं होगा ये विधि बना दी ऋषियों अनाश्रमी नहीं रहता हमारे श्री अयोध्या जी में सभी संतों को शरीर में जल समाधि ही दी जाती है आज भी किसी विरक्त साधु को संत को अग्नि संस्कार नहीं किया जाता खाकी सरकार को जल समाधि गंगा जी में हुई कुछ बक्स वाले मामा जी को जल समाधि गंगा जी में हुई परंपराई विरक्त संतों की जल समाधि जल उपलब्ध न हो तो भू समाधि की विधि, भूमि में उनके शरीर को समाहित कर दिया जाए मना नहीं जल की उपलब्धता न हो तो धरती में जहां गायों का गोश्त हो तुलसी बन हो ऐसी किसी पवित्र स्थली में और गहरा खोद करके और उनके शरीर को वहां भू समाधि कर दिया जाए किंतु अग्नि संस्कार नहीं अग्नि संस्कार होने से फिर पूरा कर्मकांड करना ही चाहिए और तो कर्मकांड की विधि नहीं है अब करोगे कैसे? विधि नहीं तो अब करोगे कैसे फिर सूतक मानना पड़ेगा तो आधा इधर कर लो और आधा इधर इधर न न पूरा इधर का मान पाओ न पूरा उधर का मान पाओ बीच में लटकना तो ठीक नहीं वृंदावन में भी अधिकांश संतों का पहले जल समाधि ही होती थी हमने अपनी आंखों से देखी अभी कुछ समय से ये परंपरा चल गई है इधर नदी में यमुना जी में जल कम होने से और प्रशासन की ओर से भी रोक हो गई है कि कोई जल में जल प्रवाह नहीं करे जल बहुत कम रहता है लेकिन रोक होने के बाद भी ये आग्रह प्रशासन से किया जाना चाहिए आप कुछ तो मर्यादा बनाओ विरक्त संतों के जन सामान्य के लिए रोक होनी चाहिए लेकिन विरक्त संतों के लिए रोक नहीं होनी चाहिए स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का यही यमुना जी में जल समाधि हुई स्वामी श्री बामदेव जी महाराज की यही वृंदावन यमुना जी में जल समाधि हुई हमने अपनी आंखों से दर्शन किया परम पूज्य योगराज ब्रह्मर्षि भारत के मुकुटमणि महापुरुष पूज्य देवराह बाबा की जल समाधि मेरे नेत्रों के समक्ष यही श्रीधाम वृंदावन में हुई पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी शरीर जब अस्वस्थ हुआ और महाराज जी ने संकेत कर दिया था कि हम अब हमारा समय हो गया हम जाएंगे तो दास ने संकोच पूर्वक जिज्ञासा की अब कैसे बोलें महाराज जी को उनमें अद्भुत अंतरयामित्व तो था हमसे बोले पंडित जी क्या कहना चाहते हो देखो सुन लो हमने बोला नहीं देखो सुन लो यमुना जी में जल न हो तो भले ही भूमि में शरीर रख देना पर किसी ही प्रकार से अग्नि संस्कार मत करना महाराज जी मना कर गए और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी थी यमुना जी में जल कम था लेकिन पता नहीं यमुना जी की क्या लीला हुई रात भर में कैसे जल बढ़ गया और देवराह बाबा घाट जो है अभी जहाँ बना है यहाँ अगाध यमुना जी का जल था उस समय और महाराज जी के शरीर को जल समाधि में पकड़ाया गया मान लो जल की रोक हो तो संतों के लिए ऐसी मांग होनी चाहिए और शासन को ये करना चाहिए कि एक क्षेत्र यमुना कुलिन का एक क्षेत्र ऐसा निश्चित कर दिया जाए यहाँ विरक्त संतों की भू समाधि हो सके भू समाधि होगी और जब जमुना जी जैसे इस कृपा करी जब जमुना जी कृपा करेंगे तो ले जाना चाहेंगी ले जाएंगी रज में रहेंगे तो रहे आवेंगे सर कोई बात नहीं दोनों ही हो गया थल हो गया और जल हो गया लेकिन अग्नि संस्कार नहीं कहां से कहां बात आ गई किस प्रकरण में ये बात आ गई चलो थोड़ी देर कीर्तन कर ले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम चंद्र भगवान की ये। ये। तो अब नामकरण संस्कार का मंगलमय अवसर आ गया है। पुत्र जन्म के दस दिन होने पूर्ण होने के बाद दस्टौन हो जाने के बाद फिर ग्यारहवे दिन अथवा जो भी ग्रह नक्षत्र के अनुसार अच्छा सु मुहूर्त हो दस दिन के बाद कभी ही उत्तम मुहूर्त में नामकरण संस्कार करना चाहिए और गूगल पर देखकर नहीं करना चाहिए किसी पुस्तक में पढ़के नहीं करना चाहिए और माताओं से पूछ करके नहीं करना चाहिए उत्तम शुभ मुहूर्त में किसी विद्वान ब्राह्मण को कुल पुरोहित को बुला करके और एक नामकरण संस्कार की जो शास्त्रीय विधि है उस विधि से नामकरण संस्कार आप अपने संतान का करावेंगे तो उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल होगा प्रतापी होगा प्रभावशाली होगा राशि के अनुसार नामकरण होना चाहिए और नक्षत्र के अनुसार नामकरण होना चाहिए राशि तो स्थल है राशि में कौन सा नक्षत्र है फिर नक्षत्र का कौन सा चरण है उस चरण का कौन सा अक्षर है उस अक्षर का विचार करके तब नामकरण संस्कार होना चाहिए इतनी बारी की है नामकरण संस्कार में कितना कैसा नाम होना चाहिए बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए कि इतना लंबा नाम धर दे कि कंठस्थ करना मुश्किल हो जाए छोटा नाम हो। चाहिए जक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कुर्यात दो अक्षर का नाम हो बहुत अच्छा है चार अक्षर का नाम हो बहुत अच्छा है इससे अधिक नहीं तीन अक्षर का हो जाए चार अक्षर का हो जाए दो अक्षर का हो जाए दक्षरम चतुरक्षरम बा नाम कुरियात् कृतम कुरिया न तद्धितम कृदंत प्रत्यंत नाम होना चाहिए तद्धित प्रत्यांत नाम नहीं होना चाहिए व्याकरण में कृत प्रत्यय होना चाहिए कृदंत प्रत्यय होना चाहिए तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए और नाम कैसा होना चाहिए अपनी तीन पीढ़ियों का स्मरण कराने वाला नाम होना चाहिए पिता पितामह और परपितामह। माने पिता पिता के पिता बाबा और परबाबा। बाबा यहां तक का स्मरण कराने वाला होना चाहिए त्रिपुरुषम और कैसा नाम होना चाहिए अनरिप प्रतिष्ठितम जो नाम रखा जाए वह ना उस नाम का तीन पीढ़ियों तक कोई दुश्मन न हुआ हो यह भी विचार करना चाहिए दुश्मन का नाम नहीं होना चाहिए उस नाम वाला यदि आपका कोई दुश्मन एक पीढ़ी दो पीढ़ी नहीं तीन पीढ़ी तक उस नाम का कोई भयंकर दुश्मन है तो दुश्मन वाला नाम मत रखो चाहे भले ही अच्छा हो इतना सब विचार करके तब नाम रखना चाहिए आप लोग कहेंगे इतने विचार में मान लो नक्षत्र का नाम न ना रखा जा सके तो एक प्रश्न है ना नक्षत्र वाला नाम न ना रखा जा सके तो बोले तो दो नाम रख लेना चाहिए एक व्यवहार का नाम और एक जन्म चक्र का नाम राशि नक्षत्र के अनुसार एक नाम एक गुप्त नाम और एक प्रकट नाम दो नाम रख लो लेकिन नाम रखते समय इन सब बातों का विचार करना चाहिए और यह सब विचार वशिष्ठ जी न करेंगे तो भला कौन करेगा वशिष्ठ जी तो द्वितीय ब्रह्मा जी के समान है क्यों ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में वशिष्ठ जी का जो अवतरण है वो कहां से है श्रीमद् भागवत के अनुसार प्राणाद वशिष्ठो संयज्ञ ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ उत्पन्न हुए हैं तो देह में प्राण ही मुख्य होता है इसलिए वशिष्ठ जी द्वितीय ब्रह्मा जी के समान है सामान्य नहीं राम जी का गुरु सामान्य होगा रामजी के गुरु तुम त्रिकाल दर्शी में तुम रेहा सो भुसाई जे जिजि गति तेक जो की ऐसे हैं वशिष्ठ जी महाराज ऐसे वैसे नहीं है इसलिए संपूर्ण शास्त्र विधि का पालन वशिष्ठ जी के द्वारा किया जा रहा है अब देखो करी पूजा भूपति य करिय जाती में जो आवश्यक देव पूजन की विधि है पितृ पूजन की विधि है।, है और सब पूजन विधि संपन्न करके प्रधान देवता कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान का पूजन किया गया और अब प्रार्थना की कि भगवन अब उत्तम लग्न मुहूर्त आया है पूजन विधि संपन्न हुई है आपने जो अपने मन में गुन करके जिस नाम को रखा हो पहले ऐसी सोच विचार के रखा हो वह नाम आप अपने श्री मुख से उच्चरित की। उचारित कीजिए वर्तमान समय में भी लोग नाम तो धरवाते हैं पर वो चलने नहीं दे तो उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी ने एक बच्चे का नाम रखा पुरुषोत्तम क्या नाम रखा पुरुषोत्तम लोगों ने आग्रह किया नाम रख दीजिए नाम रख जी ने कहा पुरुषोत्तम ठीक है महीना भी पुरुषोत्तम का चल रहा है पुरुषोत्तम ठीक है। कुछ दिन बाद वहां गए तो उस बच्चे को लोग कुल्लू कहके पुकारे कुल्लू महाराज जी हंसे और बोले देख ले पंडित जी पुरुषोत्तम से पुल्लू हो गए संत ने नाम रखा सालिग्राम और तो नाम दर्जिया सल्लू सलकू नाम बिगाड़ना आपने जो विचार करके नाम रखा हो फिर देखो धुंधुकारी का नाम किसने किया था ब्राह्मणों ने किया था नहीं नाम मात्रा प्रतिष्ठितम मैया ने नाम रखा कितना दुष्ट हुआ धुंड धुंधुकारी महाकला इसलिए माताओं से प्रार्थना है आप अपनी रुचि का नाम न ना रखें नामकरण की जो शास्त्रीय विधि है उस उत्तम विधि से नामकरण संस्कार होना चाहिए और शास्त्र के अनुसार जो नाम आवे छोटा हो बड़ा हो वही नाम रखना चाहिए राम जी का नामकरण संस्कार हुआ अब देखो राम जी का जो नक्षत्र के अनुसार नाम है वो तो ही अक्षर पर आया है क्या किस अक्षर पर है? ही अक्षर पर आया वह एक नाम रखा गया वो नाम सबको पता नहीं पर गुरुजनों की कृपा से हमको पता है आपको हम बता सकते हैं आप याद रखवा में तो भगवान श्री राम का नक्षत्र के अनुसार नाम है हिरण्य क्या नाम है हिरण्यनाभ और हिरण्य नाभ भगवान को कहते हैं हिरण्यनाभ क्योंकि उनके वो हिरण्य गर्भ हिरण्य भगवान का नाम हिरण्य और बाकी जो दो अक्षर वाला नाम उनका सनातन नाम जो सदा सर्वदा से उनका नाम है और तीन पीढ़ियों का स्मरण कराने वाला देखो दशरथ जी के नाम का रा राम नाम में और दशरथ जी के पिता के नाम का आ रा आज अज, अज का आ दशरथ जी के नाम का रा और अज के पिता रघु के नाम का रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ जी और दशरथ नंदन श्री राम जी तो तीनों का नाम आ रहा है दशरथ जी के नाम का रा अज के नाम का आ और रघु के नाम का रा तीन पुरुषों का स्मरण हो गया और तीन पीढ़ी की तो चले क्या राम नाम का कोई भी शत्रु पूरे सूर्यवंश में किसी का कोई हुआ ही नहीं पीर पीढ़ी का किस नाम का कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए नहीं हुआ आप लोग हैं परशुराम जी तो हुए उनके पीछे तो राम लगा हुआ है राम रामो जामदग्न्या, लेकिन एक विशेष बात है वो कहनी बहुत आवश्यक है जो बात ये कही जाती है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया और धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया इस बात को लोग ठीक से समझ नहीं पाते विहीन का मतलब क्या है एक बार में क्षत्रियों से विहीन हो जाएगी धरती तो 20 बार क्षत्रिय आएंगे कहा से इसका समाधान श्रीमद भागवत में सुखदेव जी ने बहुत सुंदर किया है ब्रह्म नरपान क्या लिखा है ब्रह्म नरपान जो क्षत्रिय जो राजा ब्राह्मणों के विद्वेशी वैदिक धर्म के विद्वेशी हो गए थे राक्षसी भाव में आ गए थे उनका विनाश किया क्षत्रियों का विनाश बिना बात की गांठ बन जाती है कहा हिंदू समाज एकजुट होने की बात है और ब्राह्मण नाराज होंगे तो कहे ऐसे वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ परशुराम जी के खानदान का हूँ देख लूंगा और ठाकुर भी कहते हैं कि भैया इनके हाथ जोड़ो दूर रहो ये वो परशुराम जी के बंशज हैं तो कहा तो सबको एकजुट होना चाहिए और यहाँ गांठ बन रही है इसलिए धर्म शास्त्र की बातों को ठीक से समझना चाहिए ब्रह्म द्रोह और ब्रह्म माने ब्राह्मण ब्रह्म माने परमात्मा ब्रह्म माने वेद इनसे जो विमुख है वो तो कोई भी क्यों ना हो उसका तो नाश करना ही चाहिए उसका विनाश होना चाहिए इसलिए क्षत्रिय जाति से कोई द्वेष हो ऐसी बात नहीं है राजा श्री सीताराम जी महाराज आप आराम वृद्ध संखे ऊपर असु आराम ठीक के बैठा इधर इधर इधर दूर कर लो पीछे वालों को बाधा और इधर हाँ चुप तो ये भगवान का नामकरण संस्कार हुआ आज बड़ी सुंदर स्थिति है वशिष्ट जी के मन में इतना आनंद है आनंद का हेतु है कि उन्होंने अजन्मा का जातकर्म संस्कार कराया है अजन्मा का जातकर्म संस्कार उन्होंने कराया है और अब जिन्हें वेद अनाम कहते हैं नाम रूप से रहित कहते हैं आज उन अनाम का नामकरण संस्कार भी करने जा रहे हैं। आज वे अपने पौरोहित कर्म से बड़े संतुष्ट हैं। एक सुंदर सुभद्र वेदी का विराजमान है स्वर्णमय रत्न जटित सिंहासन विराजमान है उस अत्यंत उच्च श्रेष्ठ आसन पर भगवान वशिष्ठ विराजमान हैं, उनके सामने सन्मुख नीचे चार स्वर्ण सिंहासन और रखे सुंदर उनमें एक सिंहासन पर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी बैठे हैं दूसरे सिंहासन पर श्री कौशल्यांबा विराजमान हैं। तीसरे सिंहासन पर श्री खेकई मध्यमाबा विराजमान है और चौथे आसन पर श्री सुमित्रा जी विराजमान है कनिष्ठांबा सबसे चौथे आसन पर वो बैठी है और बड़ी सुंदर शोभा हो रही है दशरथ जी की अंक में श्री राम भद्र हैं दशरथ जी की गोद में श्री रामभद्र हैं और कौशल्याजी की गोद में श्री भरतलाल जी और श्री केकई जी की गोद में श्री रामानुज, श्री लक्ष्मण जी विराज और श्री सुमित्रा जी की गोद में छोटे लाल जी श्री शत्रुघ्न कुमार छोटे सरकार विराजमान है ऐसे चार आत्मो पर क्रम धर्म में ज्येष्ठ और सब में ज्येष्ठ राम जी अपने पिता की गोदी में बैठे हैं वशिष्ठ जी चारों लाल जी को निहार रहे हैं उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु छला आए हैं वे अपने को कृतकृत्य कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि केवल 100, 200, हजार लाख वर्ष से नहीं न जाने कितने युगों से जिस मंगलमय अवसर की मैं इस सूर्यवंश के पौरोहित्य पद को अंगीकार करने के बाद प्रतीक्षा कर रहा था आज वह घड़ी आ गई वह मंगलमय अवसर आ गया जो साक्षात परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा चार एक स्वरूप में नहीं, चार चार स्वरूपों में मेरे दृष्टि के समक्ष विराजमान है और आज वशिष्ठ जी अपने अतीत में चले गए वशिष्ठ जी अपने अतीत में चले गए उन्हें विचार में आया कि अरे आज हमें सब स्मरण में आ रहा है जब भगवान विवस्वान सूर्य के यहां महाराज वैवस्वत मनु का अवतरण हुआ मनु जी ने कठोर तप करके सृष्टि विस्तार की सामर्थ्य प्राप्त की और पिता सूर्य और पितामह कश्यप और प्रपितामह मरीचि ये सब लेकर जब ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए कि भगवान आप चाहते हैं कि धरती पर सृष्टि का कार्य व्यवस्थित हो तो यह विवस्वान सूर्य के पुत्र भैस्वत मनु ये आपके समक्ष प्रस्तुत हैं आप आज्ञा करें श्री ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न भये हैं और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहले इस राजर्षि का पुरोहित नियुक्त होना चाहिए क्योंकि सारी विधि तो पुरोहित ही संपादित करेगा तो ये पुरोहित कौन बनेगा अपने पुत्रों की ओर देखा सब संकोच में पड़ गए हमसे न कह कहने कि तुम पुरोहित जी बन जाओ परोहित कर्म अति मंदा ये काम हमको न करना पड़े पर ब्रह्मा जी ने सबकी ओर न देखकर केवल वशिष्ठ जी की ओर देखा और बड़े स्नेह पूर्वक कहा वत्स वशिष्ठ आओ निकट आओ वशिष्ठ निकट आए प्रणाम किया कहा वत्स्य मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूं सूर्यवंश के पौरोहित्य पद को मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं वैवस्वत मनु से सूर्यवंश का पौरोहित्य आरंभ होगा आप स्थाई पुरोहित हुए सूर्यवंश के आप इसे स्वीकार करें व जी ने कहा कि आप मेरे पिता भी हैं धर्म शास्त्र के अनुसार गुरु भी हैं पिता को गुरु कहते हैं और अपने बड़े पिता गुरु इनकी आज्ञा में विचार करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र को शिष्य को गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए गुरु और आज्ञा गरीब से लेकिन भगवान अपने मन में कोई बात रह जाए अपने से बड़ों के पास न कही जाए यही दोष युक्त है आप इस बालक की अविनय क्षमा करें यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहूँ अवश्य कहो वत्स्य वशिष्ठ क्या कहना चाहते हैं वशिष्ठ जी ने छल छलाती हुई आंखों से कहा पिता पितृचरण मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति तो ऐसी है कि मैं अपने अग्रज श्री नारद जी और श्री सनकादिक भगवान के ही पद पर चलना चाहता समझिए मैंने प्रवृत्ति धर्म की ओर में जाना नहीं चाहता जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विरक्त तो होकर भजन किया नारद जी ने विरक्त तो होकर भजन किया ऐसे ही मैं विरक्त तो होकर विरक्त रहकर ही भजन करना चाहता हूँ तप ही करना चाहता हूँ सृष्टि विस्तार के चक्र में नहीं पड़ना चाहता हूँ पुरोहित तो गृहस्थ ही होता है गृहस्थ ही होता है पुरोहित विरक्त तो नहीं होता है विरक्त तो को विधि नहीं है आगे नहीं है वो सारे कर्मकांड की विधिया कैसे कराए गृहस्थ को ही कराना चाहिए उसी का अधिकार है शिष्ट जी को ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें विवाह भी करना होगा करदम जी की बेटी देवभूति की कन्या अरुण से तुम्हारा पाणिग्रहण संस्कार विवाह भी हुआ नारजी का वशिष्ठ जी का विवाह भी ब्रह्मा जी ने कराया और विवाह भी तुम्हारा तुम्हें करना पड़ेगा और भी करना पड़ेगा तुम्हें संकोच क्यों हो रहा है विवाह में और सूर्य वंश के पुरोहित बनने में तुम्हें समस्या क्या है संकोच किस बात का है वशिष्ठ जी ने रोते हुए कहा भगवन मुझे यह ज्ञात हो चुका है कि शरीर धारण करने का चरम फल क्या है देह धारण करने का फल है भगवान की प्राप्ति कहीं उस देह धारण करने का जो चरम फल है भगवत प्राप्ति भगवत साक्षात्कार में उससे वंचित न हो जाऊं बस इतनी सी बात का संकोच है इसलिए चाई माई के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता न विवाह के चक्कर में पढ़ना चाहता और न पुरोहताई के चक्कर में पढ़ना चाहता ब्रह्मा जी हंसे बोले देखो जोर से बोलेंगे तो सब सुन लेंगे कान में आओ कान में कहते हैं बात में बुला ब्रह्मा जी ने कहा जिन लोगों ने घर द्वार छोड़ा है बाबाजी बन गए हैं लंगोटी लगाते हैं अथवा लंगोटी भी नहीं लगाते हैं उनको बड़ी बड़ी कठोर तपस्या और त्याग करने पर सन्यास धर्म का पालन करने पर उन्हें भगवान का साक्षात्कार होगा अवश्य होगा पर क्षण दो क्षण के लिए होगा और तुम्हें ग्यारह हजार वर्षो तक तो सिंहासन पर ब्रह्म का दर्शन होगा और उसके पहले उन अजन्मा का जब तुम पुरोहित हो जाओगे सूर्यवंश वंश के और इस वंश में भगवान का अवतरण होगा तो अजन्मा का जात कर्म संस्कार आपके द्वारा होगा और आपके द्वारा नामकरण संस्कार होगा आप गोद में बिठाकर उनका अन्नप्रासन करेंगे इतना ही नहीं आप उनका चूड़ा करण संस्कार करेंगे छुट्टिया रखाएंगे कर्णवेद संस्कार आपकी उपस्थिति में मंत्रोच्चार पूर्वक होगा इतना ही नहीं विद्यारम्भ संस्कार भी उपनयन संस्कार भी आपकी सन्निधि में होगा और जब विद्यारंभ होगा पाठी पूजन होगा तो आप पर के हाथ में चाक पकड़ के अण ए ओम एम ऐच इत्यादि सूत्रों को अपने हाथ से लिखवाएंगे बोलो ये सौभाग्य चाहते हो कि नहीं चाहते हो फिर इसके बाद गुरुकुल में वो जाएंगे दंड लेकर सामने रहेंगे फिर उनको तुम पढ़ाना पढ़ना लिखना वेद पाठ सिखाओगे गणान गणपति गुम सिखाओगे आनो भद्राह सिखाओगे सब कुछ सिखाओगे और धनुष वाण लेकर कैसे धनुष को झुकाकर प्रसिंसा चढ़ाई जाती है और कैसे सरसंधान किया जाता है ये भी सिखाओगे इतना ही नहीं जब उनका समावर्तन होगा तो समावर्तन संस्कार भी कराने का अवसर तुम्हें मिलेगा और फिर समावर्तन के बाद चारों लाल जी की जब भव्य शोभा यात्रा महानगर अयोध्या में निकलेगी उसमें गुरुजी का सिंहासन सबसे ऊंचे होगा चार चार चेला तुम्हारे सामने बैठे होंगे फिर उस सभा शोभा यात्रा जब सरयू तट पर संपन्न होगी तो चारों लालजी अपने अपने बल पराक्रम अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करेंगे हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है गांधर्वेश निष्णाता राम जी के लिए लिखा है वो धनुर्विद्या में तो सर्वोपरि यही है, है गांधर्वेश निष्णाता संगीत की कला में रामजी गाने बजाने और नाचने में रामजी के जैसा कोई दूसरा नहीं वाल्मीकि में, में लिखा है। रामजी से उत्तम कोई गायक नहीं रामजी से उत्तम कोई सारे वाद्यों को बजाने वाला नहीं और रामजी से उत्तम कोई नर्तक नहीं नाचने वाला नहीं नाचते भी हैं राम जी गाते तीन में संगीत पूरा होता है आ, खाली बजाने में पूरा नहीं खाली गाने में पूरा नहीं खाली नाचने में पूरा नहीं तीनों में संगीत पूरा होता है गायन वादन नृत्य और संगीत वालों को तीनों काम आना चाहिए गाना बजाना नाचना तीनों आना चाहिए एक मथुरा के चतुर्वेदी जी थे रमन रीति में संगीत प्राचार्य थे क्या नाम था उनका गुरु कौन गुरु कु चतुर्वेदी थे बहुत अच्छे थे बड़े गुणी थे कई बालक तैयार किए हमसे बड़ा स्नेह करते यहाँ भी आए एक बार एक बार दो बार यहाँ भी आए बड़ा स्नेह करते से हम से। हाँ थे हमसे बाबा हाँ चौबे जी कहते देख बाबा नाच ना नाच ना नाच वो आवे तो नाच नहीं तो मत नाच नाच नाचना गाना ठीक से गाये वो आवे तो गा नहीं तो मत गा गाना बजाना ठीक से ताल ठीक हुए ठीक से सीखो हुए तो बजा नहीं तो मत बजा तो यही से कहे गाना बजाना नाचना ऐसी दुर्पत्ति तो मैंने पहली बार सुनी गाना बजाना नाचना अब वो तीनों जानते थे नृत्य भी जानते थे गायन और वादन भी जानते थे अच्छे गुणी थे तो राम जी राम जी संपूर्ण कलाओं में निष्णात हैं श्रृंगार की कला में भी निष्णात हैं चित्र की कला में भी निष्णात हैं जय जय श्री राम रामावतार में रघुनाथ जी वीणा बजाते हैं विशेष रूप उनका अत्यंत प्रिय वाद्य है वीणा राम जी वीणा हैं वीणा बजाते हैं गाते भी हैं नाचते भी हैं वीणा भी बजाते हैं और श्री किशोरी जी को भी संगीत वाद्य प्रिय है पर उन्हें मुरली बहुत प्रिय है श्री जानकी जी को तो एकांत कुंज में जब सरकार को वो आह्लादित करती हैं तो अपने अधर पर मुरली पधरा करके बजाती हैं तब बोले आगे कृष्ण अवतार की लीला होने वाली थोड़ा अदला बदली कर लो बोलो भक्तवत् भगवान की तो हे श्री किशोरी जी आप अपनी अधर की प्रसादी वंशी तो हमको दे दो जिसने आपकी अधर सुधारस का पान किया है और हे सरकार प्राण जीवन धन आपके कर कमल के बारंबार स्पर्श को आपके वक्ष के स्पर्श को प्राप्त करने वाली आपकी गोद में दुलार प्राप्त करने वाली वीणा आप हमें दे दो श्री राधा रस सुधानिधी में श्री राधा सुधानिधी जी में राधा रानी वीणा वादन करती हुई दिखाई पड़ती है वीणा वादन की झांकी है और रसिकों ने भी वाणियों में राधा रानी का वीणा वादन कहा है और श्याम सुंदर को तो बंसी बजाती है तो आप समझ गए रहस्य किशोरी जी की बांसुरी तो ठाकुर जी ने ले ली है ये मुरली मनोहर हो गए ये ये मुरली मनोहर हो गए और ये वीणा वाद्य विशारदा हो गयी श्री राधा रानी जय जय श्री राधे ये संस्कार भी होगा और इतना ही नहीं पर ब्रह्म का विवाह संस्कार भी आपके सामने होगा पर ब्रह्म चारों अपनी शक्तियों के सहित परिपूर्ण होकर एक ही मंडप के नीचे विराजमान होंगे सबका ग्रंथि बंधन होगा और चारों जुगल जोड़ी से चरणों में प्रणाम करेंगे आपको मंत्र पढ़कर आशीर्वाद देना पड़ेगा इतना ही नहीं और अंत में जब उनका राज्यभिषेक होगा तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना सबसे पहले मैं तुम्हारा पिता हूँ हमको तिलक करने का पहला अधिकार नहीं मिलेगा नारायण को भी तिलक करने का अधिकार नहीं मिलेगा शिव को भी प्रथम तिलक करने का अधिकार नहीं मिलेगा तुम्हारे बड़े भाई चाहे नारद जी हो और चाहे शनकाधिक भगवान हो किसी को प्रथम तिलक करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा पर तुम पुरोहित हो प्रथम तिलक करने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा जगन्नाथपुरी के गजपति महाराज यहाँ आए थे मलुक जैन में आपको स्मरण है पुरी महाराज गजपति महाराज इस समय के जो श्री दिव्य सिंहदेव जी जो आए थे बड़े साधु पुरुष है बड़े भक्त पुरुष हैं स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज परमहंस जी उनको लेके आए थे हमने निवेदन किया था कि कभी मलुक जयंती पर आप पधारें तो परम पूज्य श्री चैतन्य चरणदास बाबा जी जो उड़ीसा प्रदेश की महान विभूति थे गौड़ी संप्रदाय के एक भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष माने जाते थे और श्रीमद भागवत के चलते फिरते विग्रह से आपने दर्शन किया होगा परम पूज्य बाबा श्री चैतन्य चरणदास जी आज जो कांत श्रीमद भागवत उन्हें कंडस्थ था आज जो कांत इसलिए उड़ीसा में लोग उनको चलंती भागवतम कहते थे चलते फिरते भागवत और निरंतर उसी भाव में वे डूबे रहते थे दैन्य की विनम्रता की साक्षात मूर्ति अभी उनके निकुंजगमन के पश्चात उनके परिकर के द्वारा श्रीमद भागवत सप्ताह पारायण मूल पारायण चल रहा है तीन चार वर्ष हो, हो गए लगातार चल रहा है एक सौ से भी कई ज्यादा आवृत्ति हो गई और उनके गृहस्थ भक्त परिकर भी विशुद्ध श्रीमद भागवत का मूल पारायण करते हैं अच्छे मान तो श्री गजपति महाराज यहाँ आए राजाओं में अब किसी राजा को उस प्रकार का आदर प्राप्त नहीं है जैसा आदर श्री पूरी नरेश को प्राप्त है आज भी उन्हें महाराज कहा जाता है और आज भी भले ही धन की दृष्टि से या ऐश्वर्य की दृष्टि से बहुत बड़े न हों, पर एक दृष्टि से वो सबसे बड़े हैं श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक है जगन्नाथ जी के झाड़ूदार हैं जगन्नाथ जी का प्रतिनिधि उनको माना जाता है विरक्त संत भी पूरी महाराज को आज्ञा कहकर बोलते हैं आज्ञा आज्ञा आज्ञा हमने देखा कि श्री चैतन्य चरणदास बाबा जी हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं आज्ञा आज्ञा प्रभु आज्ञा हमने परमंश जी से पूछा बोले हम लोग जो हैं पूरी महाराज को जगन्नाथ जी का स्वरूप मानते हैं उनको गृहस्थ राजा क्षत्रिय रूप में देखते जगन्नाथ जी के प्रथम से जगन्नाथ स्वरूप तो यहाँ उनका तिलक करने लगे तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े तिलक नहीं लगवाया लोगों को अच्छा नहीं लगा तिलक इन्होंने क्यों नहीं तिलक लगाने में क्या था तब फिर पता चला इनके यहाँ विधि है इनके कुल पुरोहित ही इनके मस्तक का स्पर्श करके तिलक कर सकते हैं बाकी ये चंदन छू देते हैं इनके पे तिलक इनका कुल गुरु कुल पुरोहित लगाएगा प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना कुल पुरोहित करते मस्तक राजा का कोई नहीं छू सकता चाहे जितना बड़ा हो राजा का मस्तक कौन छुएगा मन में बड़ी प्रसन्नता हुई बात धन्यवाद ये पुरोहित का अधिकार है को मस्तक छुए राजा का तिलक लगा ये अधिकार भी तुम्हारा ही होगा दूसरे को नहीं मिलेगा अब तो वशिष्ठ जी का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा चरणों में पड़ गए बोले पिताजी आपके कई पुत्र हैं लेकिन आपका विशेष पक्षपात मेरी तरफ है अब तो मैं प्रहन्नता से सूर्य वंश के पौरोहित्य को स्वीकार करूंगा और उसी समय सूर्य का पुरोहित पद पर तिलक ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी का किया और वशिष्ठ जी से कहा कि मेरे समक्ष ही तुम पुरोहित के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए राज तिलक करो इस धरती का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट सूर्य के महाराज वही मनु को इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट नियुक्त करो ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा नियुक्त हो गए अब देखो आश्चर्य की बात है नगर नहीं है प्रजा है ही नहीं नगर भी है नहीं हाथी घोड़ा छाट बाट फौज पलटन कुछ नहीं है और पुरोहित जी ने तिलक कर दिया राजा बना दिया ऐसा राजथलग देखा है तुमने सुना कि न तो कोई गाँव है न कोई नगर है न कोई शहर है न कोई भूखंड है ऐसे सारे धरती का राजा उनको बना दिया गया सप्तः का सप्तवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट ने कर दिया अब ये अपने राज्य को कैसे कायम करेंगे कहाँ कायम करेंगे कहाँ स्थापित करेंगे ये सब जिम्मेवारी अब पुरोहित जी की है पुरोहित जी ही करेंगे ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ अपने यजमान मनु को लेकर धरती पर आ गए और यहाँ तप आरंभ किया अपने शिष्य के सहित प्रसन्न होकर मनु जी ने कहा गुरुदेव अब आप हमारे पुरोहित हैं राजा तो आपने बना दिया राजा प्रजा से होता है प्रजा को रहने का एक व्यवस्थित स्थान चाहिए आप आज्ञा करें धरती पर कहा उत्तम नगर का निर्माण हो तब तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स मेरी इच्छा है कि भगवान जो महाविष्णु हैं उनका जो दिव्य महावैकुंठ है उस महावैकुंठ का जो अत्यंत हृदय देश है उसका नाम है श्री अयोध्या महामणि मंडप तो अयोध्या धाम ही इस धरती पर अवतरित हो जाए तो कैसा है आप प्राकृत नगर के शहर के राजा क्यों बने साक्षात भगवान का लिप्त धाम साकेत से अयोध्या महामणि मंडप धरती पर अवतरित हो जाए तब सबसे अच्छा होगा ऐसा नगर जिसमें स्पर्श करने वाले कीट पतिंग को भी मरने पर भगवान का धाम प्राप्त हो अवध तजे तनु नहीं संसार। अयोध्या जी महाराज अयोध्या जी कैसे आएंगे तब करो तबते अगम्य संसार तपस्या की गुरु चेला दोनों ने भगवान नारायण प्रकट होगी वरमी वरदान मांगोगे बोले तो आप श्री अयोध्या जी को धरती पर अवतरित कीजिए आप लोग ऐसा नहीं समझे ऊपर से गोलोक धाम यहाँ आ गया तो वहाँ गोलोक धाम का अभाव हो गया ऐसा नहीं है वहाँ भी यमुना जी है वहाँ भी गिरिराज जी है वहाँ भी वृंदावन है और यहाँ भी है तो भगवान जैसे अपने धाम से अवतरित होते हैं तो वहाँ भगवान का स्वरूप लुप्त नहीं होता वहाँ भी भगवान है यहाँ भी भगवान है ऐसे ही अयोध्या नित्य साकेत पुरी में अयोध्या तो है ही है और वहाँ से श्री अयोध्या जी प्रकट हुई अष्ट नवद्वारा देवा नाम पूर्व अयोध्या आठ चक्रों के ऊपर विराजमान है अयोध्या अष्ट है अयोध्या जी में किसी का पैर पड़ जाए वो के तो हो जाता है चाहे किसी जाति का हो हिंदू हो मुसलमान हो भगवान के धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता धोखे से अयोध्या में पैर पड़ जाए अयोध्या तो। जी की बड़ी अद्भुत महिला है अयोध्या पूरी भगवान के मस्तक पर विराजमान है अयोध्या सप्तपुरी में विग्रहों में भगवान के चरणों में अवंतिकापुरी है विष्णोह पाद अवंतिका विष्णोह पाद अवंतिका गुणवती मध्यु कांशी पूरी मध्य भाग में शिव कांक्षी विष्णु कांक्षी है नाभिक प्रदेश में द्वारिकापुरी है मत, नाभो द्वारावती तथा हृदय मायापुरी पुण्यधाम हृदय देश में मायापुरी माने हरिद्वार और कंठ प्रदेश में व्रजमंडल माने जो जीव ब्रज में आ जाता भगवान उसके ए, उसके गुण दोष नहीं देखते उसको कंठ से लगा लेते हैं अपने गले से लगा लेते हैं ये भगवान की अत्यंत प्यारी ब्रज भूमि है ये भगवान के कंठ प्रदेश में स्थित है नाशिका कौन है भगवान की वाराणसी नाशिका में स्थित है नाशिका वाराणसी है और मस्तक अयोध्या मस्तकम अयोध्या भगवान का मस्तक है अयोध्या जी प्रकट हो गई बोलो अयोध्या धाम की अयोध्या जी प्रकट हो गई अवध धाम धामाधिपति धामाधिपति इसलिए कि सबसे पहले धरती पर अयोध्या का ही अवतरण हुआ अब बोले अयोध्या जी तो आ गई हैं, लेकिन यहां कोई पवित्र तीर्थ तीर्थ माने होता जल जल होना चाहिए तो वशिष्ठ जी ने कहा वत्स मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जब तप किया और भगवान का प्रथम दर्शन प्राप्त किया तो अनंत काल से भगवान के हृदय में जो भक्त वात्सल्य था वो उमड़ा और वो नेत्रों के मार्ग से प्रकट हुआ ब्रह्मा जी ने मन से सरोवर की कल्पना करके मानस सरोवर का निर्माण किया और वह जो द्रवीभूत भक्त प्रेम जल है भक्त वात्सल्य जो है वो यदि अयोध्या में इस नदी के रूप में आ जाए तब तो क्या कहना अयोध्या की शोभा अनंत गुणित हो जाएगी शरय जी आ जाए तब फिर पुनः वशिष्ठ जी ने और श्री मनु जी ने तप किया और तप करके अयोध्या शरयू जी का आवाहन किया इसलिए शरयू जी का एक नाम है वासिष्ठि क्या नाम है जैसे भागीरथी गंगा है ऐसे सरयू जी वासिष्ठी है वो जी कृपा न करते तो सरयू जी न आती गुरु चेला दोनों ने तपस्या की है सरयू जी ने दर्शन दिया है बोले सरयू सगुण कुमान सगुण ब्रह्म सरयू है बोले मैं आने के लिए तैयार तो हूँ लेकिन एक बात मेरा मार्ग कौन बनाएगा मैं किस रास्ते आऊंगी मनु जी ने कहा बस माता आज्ञा प्रदान करो तक अपने घर की प्रतिष्ठा खींची मनु महाराज ने और जैसे ही सरसधान किया तो वहाँ आज भी मनु जी के बाण का चिन्ह हिमालय में है और वहीं से सरयू जी निकलती है ऐसे निकलती है जैसे सालग्राम जी दूध का कर रहे हो। उस सीमा सीमाच्छादित शिखर पर उतने जगह पे बर्फ नहीं जमती जहाँ से जल निकलता है सरय सरेवा सरेवाई शर्यवाय के आगे है सरयू मूल सरयू मूल सरयू जी का उद्गम हमारे खाक चौक के पुजारी सरयू जी इनका जन्म वहीं का है सरयू मूल का ही जन्म है सब जगह के ठाकुर जी ने भेज रखे हैं जगन्नाथपुरी के उत्तराखंड के दक्षिण भारत के उत्तर भारत के सब जगह के संत कृपा करके पधारे हैं सब ठाकुर जी की सेवा पहाड़ी बाबा का स्थान है तो पहाड़ी ब्राह्मण साधु ही पुजारी होना चाहिए तो इसलिए भगवान ने इनको अपनी सेवा में स्वीकार किया है हमारा भी मन है कि कभी हम सरयू मूल का दर्शन करें उद्गम का अब भगवान ने जब विधान बना रखा होगा तब दर्शन होगा श्री वृंदावन बिहारी सरयू जी आए जा मज्जन न ही जाम यू का आगमन हुआ बोले अब कोई कसर बोले देखो बिना किसी कारीगर को बुलाए स्वर्णमय दिव्य मंडप अयोध्या प्रकट हो गया कारीगर से बनाई नहीं है ये, वो तो वहीं से उतरी है ऊपर से नीचे अब सरयू जी आ गई अब कसर क्या रह गई बोले भाई इस नगर का कोई अधिष्ठात्र देवता भी होना चाहिए कोई भगवत विग्रह भी यहाँ विराजमान होना चाहिए यहाँ के सूर्यवंश का कुल देव भी तो होना चाहिए इक्ष्वाकु इक्षाकुक इक्ष्वाकु कुल का देवता होना चाहिए वशिष्ट जी ने कहा कि हे वत्स पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रसन्न होकर जब दर्शन दिया और सृष्टि विस्तार की आज्ञा प्रदान की तो उस समय श्री सीताराम जी महाराज की श्री रंगनाथ भगवान की उस समय आज्ञा प्रदान की कि ब्रह्मा जी तुम तब तुम्हारे तब से मैं प्रसन्न हूं और अब तुम शक्ति युक्त हो चुके हो मेरी आज्ञा है सृष्टि विस्तार पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु ये सृष्टि विस्तार का काम रजोगुण का काम है और रजोगुण का कार्य बंधन कारक होता है मैं आपकी आज्ञा श्रोधारे करता हूं किंतु आप ऐसी कृपा कीजिए ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ भी सृष्टि विस्तार करता हुआ भी इस रजोगुण के कार्य को करता हुआ भी बंधन में न पड़ूं, आपको न भूलूं। भगवान बोले उसका एक ही उपाय है तो मेरी नित्य अष्टयाम सेवा करो। ये भगवान कब द्वारा बताया हुआ उपाय है आप अपने रजोगुण को भगवान को अर्पित कर दो तो वो रजोगुण बांधने वाला नहीं रहेगा ये घर आपको बांधने वाला है पर ये घर नहीं है ये नित्य साकेत बिहारी ने बिहारी जी मलुपीठ बिहारणी बिहारी बिहारी जी ठाकुर युगल किशोर जी का ये घर है हम लोग उनके घर में रह रहे हैं हम सब उनका टुकड़ा खाकर जी रहे हैं हम सब उनके झाड़ूदार हैं हम सब उनके नौकर छाकर है ये भाव मन में होगा तो ये कीट पत्थर तुम्हें बांध नहीं सकेगा ये परिवार भगवान का ये संसार भगवान का है, खेती पाती नौकरी चाकरी व्यवसाय सब भगवान का है हम भगवान के सेवक हैं भगवान के द्वारा दी हुई सामर्थ्य से भगवान की भगवान के जनों की गौ ब्राह्मणों की संतों की सेवा करनी बस ये रजोगुण बंधन कारक नहीं होगा आप क्यों घबरा रहे बोले महाराज तब आप बैठिए ब्रह्मलोक में हम आपकी पूजा करेंगे बोले इस रूप से नहीं आप मेरे श्री विग्रह रूप से मेरी पूजा कीजिए तो महाराज मैं आपका विग्रह कहां से लाऊं आप अपना विग्रह स्वयं मुझे प्रदान कीजिए भगवान ने कहा ए वस्तु भगवान नारायण अंतरधान भय और क्षेर सिंधु से एक दिव्य विग्रह दिग विग्रह नहीं प्रकट हुआ भगवान ही विग्रहा हो गए और वो हैं श्री रंगनाथ भगवान बोलो श्री रंगनाथ भगवान की वो मेरे पिताजी के पास हैं ब्रह्मलोक के ठाकुर हैं रंगनाथ भगवान वो ठाकुर जी किसी विधि से यहाँ आ जाए तब तो क्या कहना फिर तो अयोध्या जी और सरयू जी और रंगनाथ फिर तो क्या कहना गुरुजी वो ठाकुर जी भी हमको चाहिए करो उपासना अब उपासना की गुरु शिष्य दोनों स्वशिष्ठ ने और बैवस्वत मनु जी ने ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए बोले भाई क्या बात है क्यों तपस्या हमको तो पिताजी मेरे मन में भी इच्छा है और मेरे यजमान के मन में भी इच्छा है आप उसकी पूर्ति का वचन देवे तब मैं निवेदन करूँ हाँ कहो कहो क्या बात है वो नहीं सोचते थे पता नहीं क्या कहेगा बोले आप अपने ठाकुर जी रंगनाथ भगवान दे दीजिए आपके हाथ तो बहुत दिन हो गए अयोध्या जी में रहेंगे अब ब्रह्मा जी सुनकर एकदम विकल हो गए व्याकुल हो गए अरे बोले भाई देखो पुरोहित इसलिए थोड़ी तुमको बनाए तो मैं पिताजी के ठाकुर जी देना चाहते हो बताओ अरे हमारा तनिक भी तुमने विचार नहीं किया इतनी ममता जजमान पर नहीं होनी चाहिए लेकिन तुमने वचन ले लिया है लेकिन मैं क्या करूं अपने ठाकुर कैसे दू रंग जी में आज भी ब्रह्मोत्सव होता है ब्रह्मोत्सव होता है जहां जहां दिव्य देश है वहां ब्रह्मोत्सव होता है हमारे वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव होता है श्री हरदेव मंदिर विदेश बना है वहाँ भी ब्रह्मोत्सव होता है जहाँ जहाँ से विदेश बने हैं सर्वत्र ब्रह्मोत्सव होता है ये ब्रह्मोत्सव है क्या है ब्रह्मा जी को जब भगवान की प्रथम प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने दस दिन का उत्सव मनाया ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहते हैं उसकी परम्परा आज भी दक्षिण भारत के परम्परा से जहाँ सेवा पूजा होती है वहाँ प्रतिवर्ष आज भी ब्रह्मोत्सव की परंपरा हमारे यहाँ ब्रह्मोत्सव हर साल होता कैसे होगा फिर भी तुमने मांग लिया है मैंने कह दिया देने को तुम्हें एक बार भगवान से पूछ लो, तो वो राजी हैं कि नहीं बोलो भक्त भगवान राजी हैं, नहीं राजी होते तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी अपने आप माला आ गई भगवान राजी हैं चलने के लिए इसलिए माला जी भी ठाकुर जी की प्रसादी माला है खसी माल मूर्ति मुस्कानी तो महाराज ठाकुर जी ने हमने थोड़ी ही जोर नहीं लगा अपने आप कभी नहीं आज खिस किया ठाकुर जी की लीला है तो भगवान ठाकुर जी से पूछ ले ब्रह्मा जी सोचते थे भला ब्रह्मलोक छोड़कर रंगनाथ भगवान मृत्युलोक में क्यों जाने लग गए कहेंगे दूसरा विग्रह पधरा लो हम भी कह देंगे चलो ठीक है दूसरा पधरा लो लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी रंगनाथ भगवान के पास गए बोले जय जय एक आपका भक्त है वही मनु और दूसरा भक्त है आपका पौत्र वशिष्ठ भगवान के पोते ही तो हैं वशिष्ठ उनकी इच्छा है उन्होंने तप किया है कि आपको वो अयोध्या नगर ले जाना चाहते हैं भगवान बोले वहाँ जाने के लिए ही हम तुम्हारे पास आए थे हाँ हम तो दिन गिर रहे हैं कि कब हमारा न्योता आवे अयोध्या से हम जाएंगे हम सूर्यवंश के कुलदेव के रूप में पूजित होंगे और यहाँ तो केवल तुम पूजा कर रहे हो जब सूर्यवंश में मेरा अवतरण होगा तो मैं अपने हाथ से उनका पूजन करूँगा आ हा ब्रह्मा जी बोले हमारा ब्रह्मलोक सुना हो जाएगा भगवान बोले नहीं मैं यहां द्वितीय विग्रह प्रदान करता हूं भगवान ने अपने संकल्प से द्वितीय रंगनाथ विग्रह श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया एक स्वरूप से रंगनाथ जी ब्रह्मलोक में हैं और उनका मूल स्वरूप है उसको लेकर प्रणवाकार विमान में लेकर श्री रंगनाथ भगवान को अयोध्या आए और अयोध्या में भगवान के श्याम सेवा होती है शास्त्र विधि से सेवा होती है जो चक्रवर्ती राजा होता उसको नित्य पूजा में उपस्थित होना पड़ता है किसी कार्य में व्यस्त होने पर उसकी प्रधान साम्राज्ञी वो राजा के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ हो उपस्थित होती है और पुरोहित अर्चक भगवान का अर्चन करते हैं इसलिए दशरथ जी महाराज रोज उपस्थित न हो पावे केवल प्रणाम करके चले जाए कौशल्याम्बा का सारा समय रंगनाथ भगवान के निकट ही व्यतीत होता है क्योंकि दशरथ जी के प्रतिनिधि के रूप में भगवान के सामने उपस्थित रहती सारा समय भगवान की उपासना में जाता है और ये तब से लेकर रंगनाथ भगवान श्री राम जी के अवतार काल तक पूजित होते चले आए और जब 11000 वर्ष राज्य करने के बाद जब भगवान अपनी लीला का स्वरण करना चाहते थे महाप्रस्थान करना चाहते थे उस समय भगवान ने सुग्रीब जी को तो साथ ले लिया भीषण जी को साथ नहीं लिया बोले हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया करहु कल्प भरी राज तुम मुही सुमरे हूं मन माही पुनिमम धाम पे हूँ जहाँ संत सब जाए मेरे धाम को जाना बाद में अभी समय नहीं आया है एक कल्प तक तुम्हे रहना ही पड़ेगा महाराज आप भी चले गए मैं कैसे जींगा मेरा आधार क्या होगा तो भगवान ने प्रसन्न होकर विभीषण जी को रंगनाथ जी दे दिए मैं यही हूँ इसी स्वरूप में हूँ मैं अपनी निधि तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ इतने पीढ़ियों से जिन ठाकुर जी की पूजा होती थी भगवान राम जी ने वो रंगनाथ भगवान भीषण जी को दे दिए रंग जी बोले देखो हम एक जी के लिए आए लंका के लिए हम नहीं आए लेकिन अब सरकार ने दे दिया तो हम मना तो कर नहीं सकते पर हमारी एक बात है जहाँ रख दोगे वहाँ से आगे हम जाएंगे नहीं भीषण बोले हम रखेंगे ही क्यों हम सीधे लंका में ही आपको विराजमान करेंगे लेकर चले भगवान रंगनाथ को जैसे ही दक्षिण में कावेरी आई तो विभीषण जी बड़े धर्मनिष्ठ उनके मन में आया उत्तर भारत में भगवती भागीरथी गंगा का जैसा महात्म है दक्षिण में दक्षिण गंगा कावेरी का ऐसा ही महात्मा है किसी भी पवित्र वैदिक पौराणिक नदी को लांग कर नहीं जाना चाहिए उसमें स्नान करके तर्पण करके देव आराधन संजोपासन आदि करके तब जाना चाहिए अब ये विधि पैदल चलना या वाहन से चलने पर तो संभव है हवाई जहाज या ट्रेन में चलने पर यह विधि संभव नहीं है तो पुरानी पद्धति ऐसी थी की तीर्थ आया एक रात वहाँ विश्राम नदी में स्नान दान पुण्य फिकर के लोग आगे बढ़े वो तो भीषण जी इतना भाव जगा उनको कावेरी स्नान का वो भूल गए कावेरी के तक पर रंगनाथ भगवान को विराजमान किया कावेरी जी ने गोता लगाया संध्या की पितरों का तर्पण आदि किया और तर्पण करके अपना पूजा पाठ पूरा करके रंगनाथ भगवान से बोले सरकार अब पधारो बोले अब पधारो हम तो पहली कहा था जहाँ विराजमान कर दोगे वहां से आगे जाएंगे नहीं अब हम यहीं रहेंगे बोले हम तो ठगाये गए एक बुंदेली कहावत है दो ही दिन से गए पाड़े हलवा मिले नमाणे राम जी भी चले गए और आप भी कहते हम जाएंगे नहीं हम यहीं रहेंगे ठीक है लगे उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे यहां चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिए तो मेरा दर्शन सुलभ हो जाए पर इन मेरे प्राण प्यारे भारतवासियों के लिए मेरा दर्शन अत्यंत तो दुर्लभ हो जाए ये नहीं जा पाएंगे तुम रोज आकर यहाँ मेरा दर्शन कर सकते हो पर भारतवासी तुम्हारे यहाँ जाकर दर्शन नहीं कर सकते इसलिए मेरे सुख के लिए तुम दुखी मत हो इतना सुनते ही परम भरते हैं सब आप प्रसन्न है तब कोई बात नहीं हम रोज दर्शन के लिए आएंगे आज भीषण जी रंगनाथ भगवान का नित्य दर्शन करने आते आज भी प्रातः काल जब भगवान रंगनाथ का मंगल मंगला दर्शन होता है जैसे ही मंदिर का गर्भगृह खुलता है उसके पहले किसी ने प्रवेश नहीं किया मंदिर का गर्भगृह खुलने के बाद आज भी भगवान रंगनाथ के चरणों में तुलसी पुष्प और चंदन अर्पित मिलता है आज भी वो कौन अर्पित करके गया वो श्री विभीषण जी अर्पित करके गए, ऐसे अनेक प्रमाण हैं। स्कंद पुराण में तो इस प्रकार की कथा भी है। जो विभीषण जी का श्री रंगम नित्य आना प्रमाणित करती है बोलो श्री रंगनाथ भगवान की तो अब ये कथा तो हमने इसलिए कह दी कि इतना सौभाग्य ये सारी स्मृति वशिष्ठ जी को आ गई और बोले आज हम धन्य हो गए आज हम कृतकृत्य हो गए जो आज भगवान का दर्शन हमें हो रहा है बार बार वशिष्ठ जी भाव समाधि में चले जाते हैं ब्राह्मण मंत्रों मंत्रोच्चारण करते हैं और वशिष्ठ जी के पुत्र भैया जी ध्यान से सुने वशिष्ठ जी के पुत्र सुयजी अपने पिताजी के चरण में थोड़ा सा स्पर्श करते है पिताजी बार बार समाधि में मत जाओ मुहूर्त निकल जायेगा सुयग जी वशिष्ठ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं सबसे बड़े तो रामजी उनको अपना भाई भी मानते बड़ा भाई और अपना गुरुपुत्र होने के कारण गुरु भी मानते हैं और बड़ा भाई होने के कारण अग्रज भी मानते हैं अपना दादा मानते हैं रामजी अपना सखा भी उनको मानते है रामजी से बड़े हैं सुयग जी सुयग जी पिताजी ये बार बार भाव समाधि में जाने का समय नहीं है अब तो महाराज गुरु वशिष्ठो परम प्रीता वाल्मीकि वशिष्ठो परम प्रीता नामिकु से सदा ये परम प्रीता कहकर के वाल्मीकि जी ने सब कुछ कह दिया परम प्रीता मैने सारी स्मृति उनको आ गई और वे प्रेम विभोर हो गए क्या कहा वशिष्ठ जी ने सो आनंद सिंधु सुखरा गए अके लो पोदाय अके जी है उनके तीन विशेषण गोस्वा मीजी ने दिए हैं एक आनंद सिंधु एक सुख और तीसरा है सुखधाम हुँ? सो सुखधाम धाम राम असनामा जो आनंद सिंधु सुखराशि तीन विशेषण दिए आनंद सिंधु सुख और सुखधाम ये तीन विशेषण दिए राम नाम में तीन मात्राएं रकार वो तो रकार क्या है बोले तो आनंद सिंधु का बोधक रकार है रकारो रामचंद्रस्तु रामचंद्र का बोधक है रामचंद्र अनंतान अनंता आनंद समुद्र के स्वरूप है सार सर्वस्व है और र आ, आ क्या है सुख राशि आकार सुख है और मकार क्या है मकार सुखधाम धाम तो आनंद सिंधु सुख राशि और सुखधाम रे तीनों अक्षर अथवा ज्ञानी भी इनमें रमण करेंगे कर्म मार्ग के साधक भी इन्हीं में रमण करेंगे और उपासक जो भक्ति मार्ग के साधक हैं वे भी इन्हीं में रमण करेंगे इसलिए ज्ञान कर्म और उपासना वाले सब के एकमात्र आश्रय हैं राम जी इसलिए इनका नाम राम होगा और दूसरे लालजी श्री भरत जी इनका नाम विश्वभरण पोषण कर जोई जो कर कर जोई भरत श्री राम जी अपने प्रेम के द्वारा संसार को भर देंगे परिपूरित कर श्री राम प्रेम के द्वारा भरत जी सारे संसार को भर देंगे पुष्ट कर देंगे इसलिए इनका नाम भरत होगा श्री गोपालचार्य जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे वो कहते थे राम जी की शक्ति कौन है सीता तो सिंह सी बंधने धातु है सीता सिनोती तो कहते है राम जी से जोड़ दे वो सीता अर्थात जीव को श्री सरकार से जोड़ने वाली तो श्री किशोरी जी है किशोरी जी की कृपा के बिना कोई जीव न राघव के चरण प्राप्त कर सकता न माधव के चरण प्राप्त कर सकता श्री जी न होती तो ठाकुर जी का धरती पर अवतरण ही नहीं होता इस धरती पर जो हम सब जीवों को राम कृष्ण सुलभ है ये करुणामय किशोरी जी की कृपा है भरत जी की शक्ति कौन है मांडवी बोले आच्छादित करने वाली शक्ति बोले भरत भरत की शक्ति मांडवी है इसका मतलब है वो प्रेम रस से भक्ति रस से जीव को आच्छादित कर देती है भरत की शक्ति जो भरत होता है किस से भरत अन्न से भरत की जल से भरत की पैसा से भरत ये गुप, श्री गोपालाचार्य जी कहते थे बोले किसी से नहीं भरत ये प्रेम से भरत और जो प्रेम से भर जाएगा वो प्रेम के मंडप में प्रेम महल में प्रतिष्ठित हो जाएगा ये मांडवी जी के नाम का भाव है और लक्ष्मण कहते भाई देखो सीधा सीधा से, जिसका मन लक्ष्य में लगा हुआ हो सब जीवों की परम लक्ष्य भगवान है लक्ष्मण और लक्ष्मण की शक्ति कौन है उर्मिला बोले आपका मन लक्ष्य में लगा होगा तो आपको बाहर नहीं उर्मे ही मिलन हो जाएगा युवल प्रकार का ये उर्मिला बोले क्या करें भगवान मिल तो जाते पर कामादि शत्रु हमें बड़ा परेशान करते हैं ये भजन नहीं करने देते हैं बोले शत्रुघ जी का आश्रय लो जाके सुमरण थे नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश का शत्रु जी की शक्ति कौन है उनका नाम है श्रुत कीर्ति बोले भगवान की कीर्ति का कानों से श्रवण करो सब तो भीतर न काम रह जाएगा न क्रोध रह जाएगा न लोभ रह जाएगा न मोह रह जाएगा न द्वेष रह जाएगा न मद रह जाएगा सारा शरीर अंतकरण निर्विकार हो जाएगा ये उर्मिला श्रुत की होगी कहती चारों लाल जी है इस प्रकार की जाके सुमिरण तेरेपुना पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा शत्रु के बारे में वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न शत्रुघुन जी नित्य शत्रु नित्य शत्रु कौन है कामक क्रोध आदि को नष्ट करने वाले हैं अब लक्ष्मण जी का नाम सबसे पीछे रखा है क्यों पहले राम जी का फिर भरत जी का फिर सत्रु जी का भी नाम दर्ज है सबसे पीछे लक्ष्मण जी का क्यों उत्तर क्या है इसका है? इसका भाव यही है आचार्य ही प्रधान होता है कौन आचार्य प्रधान होता है और लक्ष्मण जी समस्त जीवों के आचार्य हैं ये कर्मकांड करने वाले विद्वान ब्राह्मण इनसे पूछो तो प्रधान पूजा सबसे पीछे नहीं। तो इस पूरे प्रकरण में चारों लाल जी में गौरव की दृष्टि से गुरुत्व की दृष्टि से लक्ष्मण जी है इनकी कृपा के बिना जीव को भगवत शरणागति प्राप्त नहीं होती है आचार्य है इसलिए सबको एक एक चौपाई में इनको पूरा एक दोहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु बसिस्थित ही राधा लक्ष्मण नाम संपूर्ण लक्षणों के धाम संपूर्ण सृष्टि के आधार और इनका नाम श्री लक्ष्मण होगा लक्ष्मण शब्द का बड़ा सुंदर भाव दिया है वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जी ने वे कहते हैं लक्ष्मण परम मंगल श्री राम सेवा सूचक हस्त रेखा यस्य हस्तरेखाधीन यक्ष्मण यस यस वो तो कहते हैं राम जी के कैंकर्य सूचक चिन्ह जिनके कर कमल में और पाद तल में हो ऐसे लक्ष्म वाले लक्ष्मण ये बता रहे हैं ये तो राम जी की सेवा के परमाचार्य राम जी की सेवा लक्ष्मण जी कैसे करते हैं <coughs> कैसे करते हैं चित्रकूट में आह सेवत लफाना सिया सेवताना करके सुंदर किसी जिनी अभिवेकी पुरुष शरीर जिनी अभिवेकी जी महाराज का सर्वस्व तो राम जी है माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नई जाने न जाने इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन संपन्न होता है आज हमसे कहा गया था कि आप तो केवल पांच दो हई कर देना बस लेकिन हम अपना लोह नहीं छोड़ सकते आज भगवान का नामकरण संस्कार हो गया और कल भगवान की बाल लीला का हम स्मरण करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ विराम सीताराम राम राम राम सीता राम राम राधे श्याम श्याम श्याम श्याम श्याम सीताराम He ta naam ram ram raadesh ham sham sham raadesh sham ललित ब्रह्मा गाम विशारद सुख संकाल से, लगी की। से पवन सुख गिरती आरती से रामायण जी गावत वेद पुराण अस्दस कहो सात सब ग्रंथन को रस मु धन संगतन को सर्वस सारंश सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की संत स्वगम भवानी अरुगत संभव मुनि ज्ञानी आदि कवि लाल सुंदी गरुड़े की रामायण की कलिमल हरणी की ंगार मोटी की, की। तुल जी की आरती से मायण जी की आरती है हमारण जी की गिर दलित ललितिया से लेतिलीकरण पुष्प देवतावंदनमस्ताभ्या स्वात्मा पात्र मध्य